समुपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं वंदनीया मातृशक्ति कठोपनिषद की कथा में हम यमाचार्य और नचिकेता के बीच जो आध्यात्मिक संवाद हुआ था उसके द्वारा जो परम तत्व परमात्मा है और दूसरा चेतन तत्व जीवात्मा इन दोनों के विषय में बहुत सारी बातों को गूढ़ रहस्यों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं पीछे कुछ श्लोक ऐसे आए थे कि जिनमें यमाचार्य ने परमात्मा का वर्णन करते हुए साथ में ये भी कह दिया कि ए तद वई अर्थात वह यही है हम जब किसी वस्तु के विषय में किसी से ऐसा बोलते हैं कि जिसके विषय में ये चर्चा हो रही है वह यही है तो इसका अर्थ होता है कि बिल्कुल हमारे सामने है हमारे लिए प्रत्यक्ष है तभी ये वाक्य प्रयोग में आएगा कि वह यही है तो अनेकों श्लोकों में पीछे ऐसा आया था कि ए तदवयी तत् तत परमात्मा एक ये यही है अर्थात जैसे बिल्कुल प्रत्यक्ष ही हो लेकिन वह बच्चा नचिकेता जो कि बचपन से अपनी इंद्रियों के द्वारा ही संसार के पदार्थों को जानता चला आ रहा है तो उसके अपने अनुभव के आधार पर जो संस्कार बने हैं उन संस्कारों के द्वारा वह ये विचार कर रहा है कि जब ये यमाचार्य ऐसा कह रहे हैं कि वह यही है लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना मुझे आँखों से दिखाई दे रहा है ना कानों से उस परमात्मा का कोई स्वरूप सुनाई दे रहा है नहीं कोई अन्य इंद्रिय काम कर रही है मन से भी उसका प्रत्यक्षण नहीं हो पा रहा है और यमाचार्य कह रहे हैं कि वह यही है तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है और वह शंका कर रहा है यमाचार्य के सामने उसने अपनी जिज्ञासा प्रकट की ये कठोपरिषद की पांचवी वल्ली का चौदवा श्लोक उसने कहा कि तद मनिदेश्यम सुखम कथनु तद, तद विजानी कि, कि तद, तद वह यह ये तद, तद मेते ऐसा जो आप या अन्य ऋषि मुनि विद्वान पुरुष मानते हैं कि वह यही है तद एता दीदी और कैसा है कि अनिर्देश परम सुखम वह परम सुख परम सुख स्वरूप जो कि अनिर्देश्य है जिसका हम इस तरह से कोई उंगली का इशारा करके निर्देश नहीं कर सकते और आप सब लोग उसको वह यही है ऐसा जो मान रहे हैं तो मेरे अंदर ये प्रश्न उठ रहा है कि कथम नु तद्वि मैं उसको कैसे जानूं क्योंकि आपको भले ही वह प्रत्यक्ष दर्शन में आ रहा हो लेकिन मैं तो अब तक सफल नहीं हो पाया बहुत सारे रहस्य उसके स्वरूप का वर्णन आपके द्वारा मैंने सुन लिए लेकिन फिर भी अब तक मुझे उसका प्रत्यक्ष करने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है तो कथन न मैं उसको कैसे जानूं मुझे तो नहीं दिखाई देता और आप बड़ी सरलता से कह देते हैं कि वह यही है एतद्वैत आगे प्रश्न किया उसने कि केमु भाति विभाति व एक शब्द है इसमें भाति और दूसरा है विभाति हम संसार में दो प्रकार के पदार्थ देखते हैं एक पदार्थ ऐसे हैं जैसे अग्नि दीपक सूर्य या विद्युत की विद्युत का प्रकाश ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो स्वयं से प्रकाशित होते हैं अर्थात इनका अपना स्वयं का प्रकाश है और ये अन्य वस्तुओं को प्रकाशित भी करते हैं ये स्वयं भी दिखाई देते हैं और अन्य वस्तुओं को दिखाने में सहायता करते हैं और दूसरे प्रकार के पदार्थ कौन से होते हैं कि जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता अन्यों से प्रकाश आता है वह प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों में आता है और तब जाकर के हम उस वस्तु के स्वरूप का उसका दर्शन कर पाते हैं इन्हीं दोनों प्रकार के पदार्थों को वेद में अनेक मंत्र ऐसे आए हुए हैं जहां द्यावा पृथ्वी शब्द से बोलते हैं बहुत बार आते हैं मंत्रों में ये द्यावा पृथ्वी द्यावा पृथ्वी भरमार है इस शब्द की द्यावा अर्थात जो दुलोकस्थ पदार्थ जिनमें स्वयं का अपना प्रकाश होता है और पृथ्वी से तात्पर्य जो अंधकार से युक्त लोक हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता दूसरों से प्रकाश आता है तब उनका हमें ज्ञान होता है तो ईश्वर के विषय में वह प्रश्न कर रहा है नचिकेता के किमु भाति अर्थात वह ईश्वर स्वयं प्रकाशमान है उसमें अपना प्रकाश है तो अगर ऐसा है तो जैसे हम सूर्य को देखते हैं चंद्रमा को देखते हैं चंद्रमा में यद्यपि सूर्य का प्रकाश आ रहा है लेकिन रात्रि में हमें सूर्य नहीं दिखाई देता तो भ्रांति से हम ऐसा मान लेते हैं कि चंद्रमा का ये अपना प्रकाश है हम बोलते हैं चंद्रमा चमक रहा है यद्यपि वह चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता तो हम जो स्वयं प्रकाश वाले पदार्थ हैं उसके अनुसार ईश्वर को माने कि मु तो जैसे अन्य पदार्थ में दिखाई दे रहे हैं प्रकाश वाले वो भी दिखना चाहिए लेकिन अच्कता कह रहा है कि मुझे तो वो दिखाई नहीं देता क्योंकि संस्कार उसके वही बने हुए हैं कि जो भी ज्ञान होता है वह इंद्रियों से होता है और रूप का दर्शन नेत्र से होता है चक्षु से होता है तो हमें वो दिखाई देना चाहिए लेकिन उसको नहीं दिखाई दे रहा है और दूसरा फिर उसने कहा कि किम भाती विभाति व अथवा वह किसी और से प्रकाशित होता है अगर और से प्रकाशित होता है तो फिर इसमें यह भी प्रश्न उठेगा कि जिससे परमात्मा प्रकाशित हो रहा है फिर हम उसी को जाने हम परमात्मा को जानने का फिर प्रयास क्यों करें क्योंकि परमात्मा जिसके द्वारा प्रकाशित हो वह उससे अधिक महत्वपूर्ण हो गया फिर तो हमें उसकी खोज में लगना चाहिए उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तो आप बताइए यमाचारी से कह रहा है कि वह स्वयं प्रकाशवान है अथवा दूसरों से प्रकाशित होगा तब हम उसको जान पाएंगे इन दोनों में से हम किस बा किस स्वरूप वाला उस परमात्मा को जानें और ये तो खैर उस बच्चे की बात है लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में हम सब भी चाहें कितने ही सांसारिक अनुभवों को लिए हुए अपने को बड़ा मानते हों लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में हम सब भी उस बच्चे के समान ही हैं क्योंकि हमारे अंदर भी यही धारणा बनी हुई है और उसी धारणा को लेकर के हम उस परमात्मा की खोज करना चाहते हैं वो धारणा यही है कि परमात्मा का दर्शन होता है अर्थात नेत्र से वह दिखाई देता है ऐसा ही मानकर के हम उसकी खोज में लगते हैं और विभिन्न स्थानों में जाकर के उसकी तलाश करते हैं तो केवल बच्चे की ही बात नहीं है हम सब भी उस क्षेत्र में बच्चों के समान ही हैं तो हमारे सबके लिए भी ये शिक्षा यमाचार्य दे रहे हैं तो नचिकेता के मन में जो प्रश्न उठाए ईश्वर के प्रति कि वह स्वयं प्रकाश है अथवा अन्यों के द्वारा प्रकाशित होता है अब अन्यों के द्वारा प्रकाशित होता है यदि ऐसा माने तो अन्यों में सबसे बड़ा तो सूर्य ही है जो प्रकाश वाले पदार्थ हैं प्रकाशमान पदार्थ उसमें सबसे मुख्य सूर्य ही होता है अन्य जो भी हैं वो उससे कम कहलाएंगे छोटे कहलाएंगे तो इसलिए यमाचार्य आगे उत्तर देते हैं बहुत ही प्रसिद्ध कंटिका है ये इस कठोपनिषद की उन्होंने कहा कि न तत् सूर्योभाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति तस्य भाषा तस्विदम विभाति सबसे पहले उन्होंने सूर्य को ही लिया कि न तत्र सूर्यो भाति बहुत सरल शब्द हैं तत्र कहते हैं वहाँ अब तत्र शब्द किसी स्थान विशेष को बोलता है अथवा काल विशेष को हम इसका अर्थ यू भी कह सकते हैं कि उस समय में तत्र कि उस समय में सूर्य प्रकाशित नहीं कर रहा है लेकिन ये वाक्य नहीं घटेगा हम दूसरा अर्थ तत्र का लें स्थान तो उस स्थान पर सूर्य प्रकाश नहीं कर पाता है तो चर्चा चल रही है परमात्मा की तो अर्थ बनेगा कि जहाँ परमात्मा है जिस स्थान पर परमात्मा है वहाँ सूर्य उसको प्रकाश प्रकाशित नहीं कर पा रहा है अब यदि ये अर्थ लेते हैं तो हम सुनते चले आए हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है प्रत्येक स्थान पर है तो उस स्थान पर हम यदि बोलेंगे तो इसका अर्थ है कि जहाँ परमात्मा रहता है जहां परमात्मा विद्यमान है उस स्थान पर सूर्य प्रकाश नहीं कर पाता है तो परमात्मा एक देशी हो जाएगा क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि किसी किसी स्थान पर जहां परमात्मा नहीं है वहां सूर्य प्रकाश कर देता है क्योंकि सूर्य प्रकाश तो कर ही रहा है तो जहां परमात्मा है वहां सूर्य प्रकाश नहीं कर पाता है ऐसा अर्थ यदि लेंगे तब भी संगत नहीं होगा तो यहां तत्र का अर्थ फिर करेंगे कि जिसकी चर्चा चल रही है अर्थात परमात्मा की उस विषय में उस परमात्मा के विषय में उस परमात्मा का दर्शन करने के विषय में सूर्य प्रकाश नहीं कर पाता न तत्र सूर्योभा क्योंकि अब ईश्वर सर्वव्यापक है तो अब इससे फिर यह भी अर्थ निकलेगा कि सर्वव्यापक ईश्वर है तो सर्वत्र कोई भी स्थान तो रहा नहीं अब तो सर्वत्र सूर्य प्रकाश नहीं कर पाता है फिर ये अर्थ निकलेगा क्योंकि ईश्वर नहीं है ऐसा कोई स्थान नहीं है तो भाई सूर्य प्रकाश कर कहाँ रहा है तो अंत में फिर निष्कर्ष रूप में हम ये अर्थ निकालेंगे कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए परमात्मा को जानने के लिए उस विषय में सूर्य निष्फल है सूर्य वहां काम नहीं करेगा सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम परमात्मा को जानना चाहें नहीं जान सकते अन्य वस्तुओं को हम जान सकते हैं अर्थात संसार का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि जिसका दर्शन हम सूर्य के प्रकाश में न कर पाएं। अब क्योंकि नचकेता तो वही समझ रहा था कि जब ये कह रहे हैं ए तो लगता है इनको तो साफ दिखाई दे रहा है और मेरे हो सकता है नेत्र में कोई विकार हो या कोई अन्य प्रकाश का माध्यम मुझे चाहिए तो उसको यमाचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि न तत्र सूर्य भांति उस परमात्मा का ज्ञान करने के लिए उसका दर्शन करने के लिए सूर्य प्रकाश नहीं किया करता न तत्र सूर्य भांति अब अन्य जो प्रकाश के माध्यम है उनकी ओर भी संकेत करते हुए यमाचारी ने कहा कि न तत्र सूर्य भाती न चंद्र तारकम नहीं ही वहाँ पर चंद्रमा प्रकाश कर सकता है और जो विभिन्न आकाश में रात्रि में जो तारे टिमटिमा रहे हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में सब सूर्य ही हैं जितने भी तारे टिमटिमा रहे हैं आकाश में ये सारे सूर्य ही हैं यद्यपि कुछ तारे जिनको हम तारा भी कह देते हैं जैसे बृहस्पति तारा करके बोल देते हैं ये तो वास्तव में ग्रह हैं और ये तो कुछ काल में जैसे प्रातः काल को शुक्र चमकता है कभी कभी बृहस्पति भी चमकता है यहाँ तो सूर्य का ही प्रकाश आ रहा है लेकिन टिमटिमाती हुई वस्तु में जो टिमटिमाना होता है इसका अर्थ होता है कि झिलमिलाना अर्थात कभी प्रकाश बढ़ना कभी घटना एक झिलमिल जैसी होती रहती है ये संकेत होता है सूर्य का और आप बृहस्पति को देखें या शुक्र को देखें तो एक जैसा प्रकाश पाएंगे वो टिमटिमाएगा नहीं आप आंख से देखेंगे खोल करके लगातार तो एक समान प्रकाश आएगा कभी हल्का कभी ज्यादा कभी घटना कभी बढ़ना ऐसा नहीं होता तो रात्रि में जो हमें तारे दिखाई देते हैं जो टिमटिमा रहे हैं ये सारे सूर्य हैं और अपने अपने मंडल को अपने अपने सौर मंडल को वो सब प्रकाशित कर रहे हैं लेकिन दिन में हमें नहीं दिखाई देते इसलिए कि बहुत दूर हैं उनका प्रकाश हम तक कम आ पाता है तो सूर्य का प्रकाश क्योंकि हमारा सूर्य निकट है इसका अधिक प्रकाश है तो अधिक प्रकाश वाली वस्तु के सामने कम प्रकाश वाली वस्तु नहीं दिखाई देगी जैसे हम दीपक जलाएं यहां पर ये दीपक जल रहा है मान लीजिए और इसको आप धूप में रखें उधर तो इसी के लो आपको कम दिखाई देगी फिर तो ऐसे ही अन्य जितने भी चंद्र या तारे हैं ये भी उस परमात्मा को दर्शन करने में उसको दिखाने में सहायता नहीं कर सकते न चंद्र तारकम न तत्र सूर्य भांति न चंद्र तारकम और न इमा विद्युतो भांति अब क्योंकि विद्युत का प्रकाश यमाचार्य ने सोचा कि नचकेता विचार कर सकता है कि विद्युत का प्रकाश तो बहुत तीव्र होता है झटके से होता है क्षणभर के लिए होता है लेकिन बहुत तीव्र होता है आप देखें जब बिजली चमकती एकदम अगर बहुत तेज चमकी है तो आंखें चौंधिया जाती हैं। तो हो सकता है विद्युत का प्रकाश उस परमात्मा को प्रकाशित कर दे तो कहा कि न इमा विद्युतो भांति ये विद्युत की रश्मियाँ भी विद्युत की चमक भी उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती उसका ज्ञान हमें नहीं करा सकती और कुतोयम अग्नि और ये जो अग्नि है भौतिक अग्नि जिस अग्नि का हम सब प्रयोग करते हैं ये अग्नि जिसमें हम भोजन पकाते हैं या जिसमें हम यज्ञ करते हैं ये सारी अग्नि इसकी तो क्या बिसात है फिर अर्थात इसकी क्या औकात है उस परमात्मा को दिखाने में जब विद्युत फेल हो गई सूर्य फेल हो गया ये सारे तारे भी निष्फल हो गए तो ये जो भौतिक अग्नि है ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगी और केवल हम थोड़े स्थान की अग्नि न लेकर के अगर सारी पृथ्वी की भी अग्नि को इकट्ठा कर लें सारे ईंधन को इकट्ठा कर लें तो भले ही वह तीव्रता हमें दिखाई देने लगी अग्नि की लेकिन वह अग्नि भी उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती उसको प्रदीप्त नहीं कर सकती नेमा विद्युत भांति कुतोयम अग्नि अब तो कोई अन्य पदार्थ रहा ही नहीं कि जिसको और यमाचार्य बतलाएं, कि वो भी प्रकाशित नहीं कर सकता सभी बता दिए उन्होंने तो प्रश्न प्रश्न फिर वही रह गया नचिकेता के अंदर कि फिर ये परमात्मा का ज्ञान जो आप कह रहे हैं ए ये कैसे हो पाएगा लेकिन उसका उत्तर भी यमाचार्य नहीं दे रहे वो इन्हीं पदार्थों को बता करके कि ये सब प्रकाशित जिनको तू समझ रहा है ये संसार को प्रकाशित करने वाले पदार्थ ये परमात्मा को तो प्रकाशित नहीं कर सकते बल्कि इनमें जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है हमें ये जो प्रकाशित होते हुए दिखाई दे रहे हैं सूर्य हैं तारे हैं अग्नि है दीपक है विद्युत है इन सब में भी जो हमें प्रकाश की शक्ति दिखाई दे रही है ये भी उस परमात्मा की ही है ये इनकी अपनी नहीं है तो आगे कहा कि तस्य तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तम एवं भांतम उस परमात्मा के प्रकाशित होने से या होते हुए या होने पर अनुभा सर्वम ये सारा प्रकाशमान पदार्थ जितना भी है ये सब हमें दिखाई दे रहा है तमेव भानतम अनुभाति सर्वम अनुशब्द लगाते हैं हम पश्चात के लिए क्योंकि परमात्मा ने जब ये संसार नहीं बनाया था तब क्या इन प्रकाश वाले द्रव्यों में से पदार्थों में से कोई था कुछ भी नहीं था नासदीय सूक्त आता है जो ऋग्वेद में है जिसमें सात मंत्र आते हैं सृष्टि विद्या का जिनमें वर्णन आया हुआ है वहां स्पष्ट बताया है कि न मृत्यु राशि दृतन्तर ही न रात्र्या आसित प्रकेत अर्थात रात्रि का या दिन का कोई भी संकेतक हम रात्रि क्यों बोलते हैं क्योंकि हमने दिन को देखा है अगर दिन ही हमें दिखाई न दे कभी तो रात्रि को हम रात्रि कह पाएंगे नहीं और दिन को भी दिन क्यों बोलते हैं क्योंकि हमने रात्रि देखी है तो रात्रि के और दिन के जो संकेतक है हमारे सामने ऐसा कोई भी संकेत कोई भी प्रकाश वाला पदार्थ प्रलय काल में नहीं होता लेकिन परमात्मा तब भी होता है परमात्मा प्रलय काल में विद्यमान है लेकिन प्रकाश वाले पदार्थ प्रलय काल में विद्यमान नहीं है तो जब परमात्मा ने ये सारे पदार्थ काल में बनाए तभी तो इनमें अपना प्रकाश आया लेकिन ये अपना प्रकाश भी इनका सारा छिपा हुआ था प्रलय काल में तो परमात्मा की रचना के द्वारा उसके कला कौशल के द्वारा जब ये प्रकाश में आए हैं तब ये दूसरों को प्रकाशित कर पा रहे हैं इम विसृष्टिर्यत आब हुआ उसी नासदीय सूक्त का मंत्र है कि यह विसृष्टि विविध सृष्टि विविध प्रकार की सृष्टि जिस परमात्मा ने बनाई है उस परमात्मा को अर्थात जिस परमात्मा ने प्रकाश वाले पदार्थ बनाए पिंड बनाए उस परमात्मा को ये पदार्थ प्रकाशित नहीं कर सकते क्योंकि ये तो उसी के द्वारा स्वयं बनाए हुए हैं निर्माता निर्माता निर्माता निर्माता को को जो निर्माता है उस निर्माता उस निर्माता का निर्माण उसकी रचना प्रकाशित नहीं किया करती उसका ज्ञान इन पदार्थों के द्वारा हम अनुमान से भले ही पता लगाएं, लेकिन उसको ये पदार्थ प्रकाशित नहीं कर सकते तो तम एवं भानतम अनुभा सर्वम उस परमात्मा के द्वारा बनाने के बाद ये अन्यों को प्रकाशित कर पाते हैं इसलिए अंत में कहा यमाचारी ने कि तस्य भाषा सर्वम उस परमात्मा की दीप्ति से उस परमात्मा के ज्ञान से उस परमात्मा के बनाए जाने से तस्य भाषा सर्वम इदम विभाती सब हमको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं तो प्रलय काल में भी तो हम थे प्रलय काल में भी तो ये सत्व रज तम सारे विद्यमान थे अर्थात जिनसे संसार बना है ये सारी मूल सामग्री प्रलय काल में भी विद्यमान थी तो अभाव किस चीज का था जीवात्मा भी प्रलय काल में विद्यमान थे परमात्मा भी प्रलय काल में विद्यमान था और जिनसे संसार बना है इसकी सामग्री इसका रॉ मटेरियल भी सारा प्रलय काल में विद्यमान था लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं पता हमें कोई ज्ञान नहीं हो रहा था उस काल में कारण उस काल में ईश्वर ने अपनी रचना कौशल का वहाँ प्रयोग नहीं किया था तो जब वह अपने ज्ञान का प्रयोग करके इन सब पदार्थों की रचना करता है तो तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। तब जाकर के ये सारे पदार्थ ये स्वयं प्रकाशित होते हुए औरों को प्रकाशित करते हैं लेकिन औरों को प्रकाशित करने पर भी ये परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते इसलिए परमात्मा को जानने के लिए और कौन कौन से साधन हैं कौन कौन से उपाय हैं इन सब का भी निर्देश वह आगे चल के करेंगे तो इस तरह से जो जिज्ञासा नचकेता के मन में आ रही है वर्तमान में यद्यपि बहुत सारी बातें परमात्मा के जीवात्मा के विषय में पीछे यमाचार्य बता चुके हैं लेकिन नचकेता को लगा कि हो सकता है मैं इतना सुन लूँ तो परमात्मा दिखाई देने लगे और थोड़ा सुन लूँ तो दिखाई देने लगे अब इतना सुनते सुनते जब नहीं दिखाई दिया और यमाचार्य कह रहे हैं ए तक वही तक तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये यमाचार्य मुझे चिढ़ा रहे हैं कि दिखाई कुछ दे भी नहीं रहा है और स्वयं कहते जा रहे हैं कि वह यह परमात्मा है इसलिए उसने यहाँ अपनी शंका प्रकट की है तो शंका का समाधान आगे जो अब कंडिकाएँ आएँगी उनमें उनका समाधान बताएंगे वो ये आज हमारी कठो परिषद की पांचवी वल्ली ये समाप्त हुई है कुल मिलाकर के इसमें छह वल्लियां हैं तो छठी वल्ली को हम अगले रविवार को देखेंगे आज यहीं समाप्त करते हैं ओम शम